देवी भागवत सातवा स्किनी कुमारों के द्वारा चमन ऋषि के नेत्र तथा यवन की प्राप्ति एक समय की बात है सूर्य के पुत्र दोनों अश्विनी कुमार चवन मुनि के आश्रम के समीप पधारे उन्होंने रेखा सुकन्या जल में स्नान करके अपने आश्रम पर लौटी जा रही है उसके सभी अंग बड़े ही मनोहर हैं देवकन्या की तुलना करने वाली उस राजकुमारी को देखकर अश्विनी कुमार उसके पास पहुँच गए और आदरपूर्वक उससे कहने लगे परारोहे, थोड़ी देर ठहरो हम लोग सूर्य देव के पुत्र हैं सुचिस्मिते तुमसे कुछ पूछने के लिए हमारा यहाँ आना हुआ है तुम सच्ची बात बताने की कृपा करो चारुलोचने, तुम किसकी पुत्री हो तुम्हारे पतिदेव कौन हैं और तुम यहाँ अकेले ही उद्यान में इस जलाशय पर स्नान करने के लिए कैसे आई हो कमल तुम्हारी प्रभा से ऐसा जान पड़ता है मानो स्वयं दूसरे लक्ष्मी का ही पदार्पण हो गया है शोकने हम ये सब बातें जानना चाहते हैं तुम बताने की कृपा करो जब तुम्हारे कोमल चरण विषम भूमि पर ठहरते और आगे बढ़ते हैं तब उन्हें देखकर हमारे हृदय में पीड़ा होने लगती है तुम्हारे लिए समुचित सवारी विमान है फिर तुम कैसे इस कठोर धरती पर पैदल भटक रही हो इस वन में तुम्हारे नंगे पैरों घूमने का क्या कारण है तुम राजपुत्री अथवा अप्सरा दोनों में कौन हो सच कहो तुम्हारी माता धन्य है जिससे तुम उत्पन्न हुई हो तुम्हारे उन पिताजी को भी धन्यवाद है अनगे तुम्हारे पति कितने बड़े भाग्यशाली हैं इसे तो हम कह ही नहीं सकते सुलोचने यह भूमि देवलोक से भी बढ़ मानी जा सकती है इस समय तुम्हारा पैर इस पर पढ़कर इसे और भी गौरवान्वित कर रहा है उन मृगों का भाग्योदय समझना चाहिए जो तुम्हें वन में देख रहे हैं ये अन्य संपूर्ण पक्षी भी पूर्ण भाग्यशाली हैं तुम्हारे पदार्पण से यहाँ की भूमि परम पवित्र बन गई है सुलोचने तुम असीम प्रशंसनीय हो तुम्हारे पिता और पति कौन हैं? तुम्हारे पतिदेव कहाँ रहते हैं हम आदरपूर्वक उन्हें देखना चाहते हैं व्यास जी कहते हैं अश्विनी कुमारों की यह बात सुनने के पश्चात परम सुंदरी राजकुमारी सुकन्या अत्यंत लज्जित होकर उनसे कहने लगी मुझे राजा सरियाती की कन्या समझे मुनिवर च्यवन ये मेरे पतिदेव हैं मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ पिता ने स्पेक्षा से मुझे इनको सौंप दिया है देवताओं मेरे पति की आंखें जवाब दे चुकी है वे परम तपस्वी मुनि बूढ़े हो चुके हैं मैं प्रसन्न मन से रात दिन इन्हीं पतिदेव की सेवा में तत्पर रहती हूं। आप दोनों कौन हैं और आपका यहाँ कैसे पधारना हुआ है मेरे पतिदेव आश्रम में विराजमान है आप वहाँ चलकर उस आश्रम को पवित्र कीजिए राजन तब अश्विनी कुमारों ने सुकन्या का कथन सुनकर उससे कहा कल्याणी तुम्हारे पिता ने इन तपस्वी मुनि के साथ तुम्हारा विवाह कैसे कर दिया तुम तो बादलों में चमकने वाली बिजली की भांति इस वन में शोभा पा रही हो तुम जैसी सुंदरी स्त्री देवताओं के घर भी नहीं दिखाई पड़ती तुम्हें दिव्य वस्त्र पहनने चाहिए ये वल्कल तुम्हें सुशोभित करने में असमर्थ हैं तुम्हें वह नेत्रहीन पति कैसे मिल गया निश्चय जान पड़ता है कि ब्रह्मा की भी बुद्धि कुंठित थी जो उन्होंने तुमको इनकी भार्य बनाने का विधान किया सुंदरी तुम इनके योग्य नहीं हो तुम राजा की सुकुमारी कन्या हो तुम्हारे शरीर में सभी शुभ लक्षण विद्यमान है भाग्य की कमी के कारण ही इस निर्जन वन में तुम्हारा आगमन हो गया है